शक्ति परिज्ञानम क्रम को एवं ही सर्वथा बुद्ध ही अजाति परिदीपिता आज वायरिजी देखो उसके लायक बात आ रही जो कल शंका कर रहे थे मानने से कैसे होएगा मानना ही पड़ेगा और सब जवाब आ जा रहा है तो अशक्ति ही अपरिज्ञान यदि आप कहोगे कि मैं इस बात को बता नहीं सकता मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है मेरी बुद्धि विफल हो रही है बुद्धि फैल हो गई हमारी ये निश्चय नहीं कर पा रही मेरी बुद्धि कि भाई ये पहले और इसके बाद यह तय मैं नहीं कर पा रहा हूँ अतः तो मैं कह रहा हूँ हेतु से फल से हेतु इसलिए कहना पड़ रहा है कि मेरी बुद्धि में शक्ति सामर्थ्य नहीं है निर्णय नहीं कर पाया इसलिए हम सबको अनाजी मांडले बीजा गुरु डालेंगे कहते फिर तो, तो तुम्हारा अपरिज्ञान ही मूर्ख का है ज्ञाना बावत बकबक कर रहा है ज्ञान नहीं है तुमको सही सही इसलिए मूर्खों के जैसे बोले जा रहे हो तुम करो विचार करो धैर्य रखो तो समझ में आएगा जिसलिए संभव ही नहीं तो जगत उत्पन्न नहीं हुआ ये मानो ना कर, सोच तो चक्कर में पड़ रहे हो किसी किस को अनादि कहो किसी नित्य कहो किसको हज कहो कईयों को आज मान लिया कईयों को नित्य मान लिया नहीं आयी अर्धविनाश किसलिए उनको आज तो उनके मत विनाशी है और आज तो जो है नित्य है कमाल है और पूर्ण वैनाशिक दो वही बौद्ध ऐसे मानने की जरूरत ही क्या सीधे तो जगत थी पैदा नहीं हुआ यहाँ शरण लोग तुम्हारा मन की भी शांति मिलेगी ये सब अपने दर्शनों के जो आग्रह है इसका त्याग दो तादाद शांति आग्रहों का त्याग दो फिर तुम्हारी बुद्धि परेशान होगी ना ये आदि की वो आदि ये पहला की पहले इस चक्कर पड़े जाएंगे ही नहीं दोनों के दोनों बालतु हैं कल्पना मात्र है तो इसलिए कहते हैं क्रम को को अथवा पुनः अथवा तुम्हारे पतला क्रम का भी फिर अन्य दबा हो जाएगी तो पूरे में ये नहीं कह सकोगे पहले कारण होना चाहिए बाद में कार्य होना चाहिए व्यवस्था खत्म हो जाएगी पहला कार्य बाद में कारण भी हो सकता है पहला कार्य बाद में कारण मैं हो रहा है क्यों जैसे फल पहला कार्य है उसके बाद जो है उसका हेतु तो कार्य पहले पहला फिर उस हेतु क्योंकि उसको तो कार्य माना फल को क्यूँकी आपने कहा था धर्मादरण पैदा होता है अतः जो पैदा होता है वो कार्य है ना वो पहले है और उसके बाद उसे क्या पैदा होगा धर्म पैदा हो गया। जाए कार्य से कारण पैदा हो रहा इसलिए ये जो व्यवस्था है में कारण होना चाहिए तो उत्तर काल में कार्य उत्पत्ति होती है व्यवस्था एक क्रम का भी व्यापक हो जाए एवं ही सर्वता बुद्धिर से बात करते हुए सब प्रकार से नयायिका और ने मिलकर के क्या निर्णय लिया अंत में इन बुद्धों के द्वारा अपने आप को महान पंडित मानने वालों के निर्णय कर लिया गया वास्तव में क्या स्थापित कर दिया क्या प्रकाशित किया गया अजात रेव परीपिता कर, कर दिया है, है अनुत्पत्ति कोई सिद्ध कर निष्कर्ष ही लेना पड़ेगा ना वास्तव में इसमें उत्पत्ति ही नहीं है अब कहा तो, तो पुराण में भी क्या करते कुछ नहीं था उधर फिर अंधकार अचानक काल रूपी ईश्वर काल रूपी ईश्वर ने शोभ पैदा कर दिया वही गड़बड़ हो जाए तो कालावचिन चैतन से हो गया वो तो काल कहा बैठा हुआ था हैं अब तक उसे अवचिन चेतन नहीं था अब कालावचिन चेतन हो गया ईश्वर बन गया ऐसे फिर काल रूप ईश्वर कहाँ से आ गया अभी टपक गया काल के ठाक गया पहले से पहले से था कालावचिन पहले से क्यों नहीं हुआ व्यापक चेतन है अब सृष्टि के काल में ही कालावचिन चेतन ईश्वर होकर के बन गया इसका अगर काल रूपये था, भी नित्य हो गया माना पड़ेगा फिर नित्य है तो उसे कोई चीज जनी नहीं हो सकता सारा दोष वापस फिर आएगा मैं किसी भी उत्पत्ति का कथन की प्रक्रिया को लीजिएगा वास्तविक प्रक्रिया अध्यारोप मात्र मानना पड़ेगा उत्पत्ति वास्तविक नहीं मानना तो अध्यारोप इसलिए ही है मन मध्यम अधिकार को समझाने के लिए जरूरत है व्यक्ति कुछ क्रम ना कुछ न कुछ हम बता देते हैं इस इसका अनाजी मान लो इस इसका नाजी मान लो इस इसको नाजी मान लो और ऐसे ऐसे उत्पन्न हो गया ऐसी व्यवस्था दे दिया जाएगा फिर उसका मैं वाह करके बताएंगे कोई ना अनाजी न आधी न शादी आदि कुछ नहीं खत्म जब अनाजि पक्ष भी आएगा विशाल कर्णिया से अनाजि पक्ष उठाएंगे अब हार गया तुम्हारा आजाद वास्तव तुम्हारी बातों से तुम्हार तो तुरंत सतर्क हो जाएगा महाराज आपकी आजाद पर तब तो सीधे खंडन फिर उठाएगा ज्ञान तत्व अभिवेक को मूढ़ करता वह यह क्रम को मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ मेरा वह सामर्थ्य नहीं है नक्तुम किसी मन से चेत शक्ति रही इसका अगर तुम्हारी असामर्थ्यता का बोध करा रहा है तुम्हारी बुद्धि विवेक करने का सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे बुद्धि के अंदर इसलिए तुम्हारी बुद्धि कैसी है अशक्ति वाली है सामर्थ्य हीना है अर्थात अपरिज्ञानम में तत्व तो अविवेक और मूढ़ता तत्व तो का अविवेक है अतः अर्थात तुम्हारी अपनी मूढ़ता है ये जिस मूर्ता के अधीन होकर भी तुम वे बकवास जा रहे हो हेतु फल फल हेतु कर व्यवस्था दे रहे हो ठीक नहीं अतम तो हेतो फल से सिद्धि फलाच्य हेतो सिर अनिय लक्षण विपरस हो अन्यता भाव से प्राय अथवा दूसरी बात तुम्हारे बदल क्रम का विपर्यास हो जाएगा क्या आपके काम है हेतो फल से सिद्धि फलाच तो हेतो सिद्धि ही फला सिद्धि और हेतो फल सिद्धि हेतु से फल की सिद्धि हुई और फल से हेतु की सिद्धि हुई इतरे आंतरी लक्षण इत्रेत्र जो पौरा परिरूपा जो कथन तुमने किया कर्म का कथन तस्को को उसका विपरयास हो जाएगा अर्थ अन्य प्राय वैपरी अन्यता भाव में उसका विपरीत हम ये भी कह हेतु से फल फल से हेतु क्यों कह रहे हो फिर कहूंगा फल से हेतु हेतु से फल ऐसे फल, हेतु से फल फल से हेतु ऐसे अपेक्षा फल से हेतु हेतु से फल ये भी तो एवं हेतु भले हो कार्यकारुपत्य है अरे हेतु तो और फल के बीच में कार्य कारण भाव उत्पन्न न होने से अनुपपत्ते है आजाद सर्वस्या अनुपत्ति बिता आपके इस कथन की जरा ये लक्षित तो होता आप पर निष्कर्ष निकला की भाई सर्वसया संपूर्ण जगत का अनुपत्ति ही है पर प्रकाशित अन्योन्य पक्ष दोषम वादी पंडित ही अन्योन्य पक्ष पर दोष को कथन करता हुआ इन वादि के द्वारा इन बुद्धों के में वादी जो वादी को बुद्ध करे पंडित टिप्पण कर कहते हैं पर पंडित का मतलब वास्तविक पंडित है पंडित हम मन उपहास पर ज्ञान को उनको कह दिया गया सोपहास कथन सोपहास कथन है ये पंडित ही इसलिए वास्तविक पंडितम बनिए कथन उचित नहीं होता है ये सोपहास कथन करना भी आसुरी गुणों में गिनेंगे जैसे कहे कोई अंधा है आप तो बहुत बाप के, इतनी सुंदर इतनी बढ़िया है ऐसे कह क्या फायदा बाघु सुंदर हो वो अंधा है उसके मजाक उड़ाना हुआ ना वो अब कोई काली कलौटी का गढ़ा क्या गौ गो, गोरी गोरी हो गो सुंदर हो वो अच्छा नहीं माना गया है शास्त्र ने आसुरी गुणों में गिनाया तो ना सुनाएगा इसलिए कथन कर रहे हैं क्योंकि वो जो उनके अपने इस के माध्यम से, वो अजात करें और फिर भी हम ये बुद्धि उल्टी है पकड़ रहे की नहीं द्वैचित हो रहा उल्टा सोच रहे हैं इसे द्वज सिद हो रहा है ऐसा सोच रहे इसलिए सो पास कथन करना पड़ांगण भाव नान्योन्य आश्रत आशिकिया आंदेरी ना उदरणी का दिया बीज रंग समेत फल में कार्यक्रम मान रहा हूँ अन्योन्यश्रेत्र बीजा दृष्टान सदा साध्य सबो नहीं बीजा जो दृष्टान्त विना वह दृष्टान्त है के समान संदिग्ध है वहाँ भी हमको संशय है कौन पहला हम वहाँ भी पूछेंगे क्रम क्या है प्रश्न वगैरह वहां भी डालूंगा कौन पहले था और वहाँ पर निर्णय निश्चय करो वहाँ भी कार्यकारण भाव संदिग्ध हो जाएगा हमको ये नहीं हेतु भले अन्यो कार्य कारण हेतु घर है ना पूर्व पक्षी हेतु कैसा है अन्यो कार्यकारे हैं लेकिन वो बन नहीं सकता बिजाउ कर दृष्टान देना चाहता है दृष्टांत देना जाता है ये दृष्टांत में साधोष है अर्थात अरे सम, के सम्मान करना साध्य क्या साध्य उसी को कहते हैं जो संदिग्ध है निश्चय हो गए फिर क्या है साधनी योग्य वही है न जो अभी निश्चय नहीं हो गया पक्ष में यदि निश्चय हो गया ही नहीं साध्य उसी का नाम है जो संदिग्ध है तो नवा, ऐसा संशय का विषय बुध वन को साध्य मान फिर हेतु के द्वारा पर्वत तो सिद्ध कर दो करे, लेकिन साध्य समझो हेतु करता है वह शादी को सिद्ध नहीं कर सकता जो तो स्वयं हेतु संदिग्ध हो गया वह संदिग्ध हेतु तो किस साधी को क्या सिद्ध करेगा यदि ध्रूम ही संदिग्ध हो जाए पर्वत में धुमन घोषित कैसे करेगा? करो तो गिमान धुआ था अपने कहा तब किसी ने बोला धुआं है यानी तो कर लो पहले धुआं नहीं है धुआं है तो घोषित करेगा अरे धुआं है यानी तय नहीं है तो, नहीं है, तो, है नहीं, नहीं है। तो ऐसा जो धूम है संदिग्ध धूम तो वो संदिग्ध साध को सिद्ध कर सकता है मैं साधु भी संशय को ही पैदा करेगा निश्चय को करने से नहीं साध्य समोह हेतु मैंने संदिग्ध हेतु क्या हेतु क्या तात्पर्य अनुमान में जो लिंग या हेतु धर्म नहीं लेने का साध्य समूह ही सहाय दृष्टान्त है क्योंकि नहीं साध्य तो साध्य के सदृश जो संदिग्ध लिंग होगा ज्ञापक हो गया में लिंगम त्रिविधम लिंगम गन व्यतरे की अनवय वित्रेकी और केवल वित्रेय केवल अनु वर्णन कियाको तो लिंग कर दे नहीं आएगा अपनी भाषा कोई साधक कहता है कोई गमक कहता है कोई व्यापक कहता है नहीं, कोई शब्दावली है हेतु के अनुमान में प्रयुक्त हेतु के हेतु शब्द से रहे हैं, यह जो अभी तक चर्चा आ रहा था धर्माधर्म करके वो नहीं लेना है सिद्धो साध्य, साध्य सिद्धो नाध्य के सदृश जो हेतु होता है हेतु तो जो शादी सदृश है वह शादी सिद्धि में उपयोगी नहीं हो सकता साध्य सिद्धो न साध्य का सिद्धि करने में उपयोगी नहीं हो सकता हेतु भले हो कार्यकार आश्रत छोड़ा उत्तम अरे आज तक अभी तक जो जो आपने तर्क दिया और हमारे मत का खंडन की वो छल है इनके आपने हमारे अर्थ को ग्रहण करके चेष्टा ही नहीं की हमारे भावार्थ को समझिए तात्पर्य को समझिए शब्द को लेकर के जो है भिड़ रहे हो हेतु भले हो कार्यकर्ण भाव मैंने कह दिया शब्द मात्र, से मात्र को ग्रहण करके आपने छल पूरो के बात कर दिया, जन्म यदा पूर्वक संबंध इत्यादि आपका कथन बिल्कुल बकवास हमारा कथन बसवास नहीं आपका कथन बकवास क्योंकि आप छल पूर्वक कथन कर रहे हो हमारा तात्पर्य को समझते ही नहीं हो नहीं अस्म असिद्धा धी तो हो फला हेतु सिद्धिर अभिवक्ता क्योंकि हमने स्वरूपासिद फल से हेतु की सिद्धि या स्वरूपासिध हेतु से फल की सिद्धि नहीं कहा है असिद्धा से तो फल सिद्धिर इसी प्रकार से असिध फल से हेतु की सिद्धि असम न सिद्धा नहीं कहा है क्या आपने कहा था चिंता नहीं आप अपने तात्पर्य गलत बताओ चलो हम गलत समझ गए तुम्हारे शब्दों को अरे आप उसका तात्पर्य स्वयं समझा दीजिए हमको फिर विचार करूंगा उसमें किन कर रही जवाब देता है सांख्य वाला बीजांक कार्य कारण भाव अभिगम था अरे बीजा के सवान कार्य कारण बोकाना चाह रहे थे बीजाकर आपके दृष्टान्त हो यह सुलो मम प्राय मेरा अभिप्राय समझे फिर दोष देने का पीछे क्या हमारा बकवास में छल नहीं था यही तुम्हारा अभिप्राय मेरा अभिप्राय है कि भाई साध्य सम दृष्टान जिसके आधार पर तुम हेतु और फल के कार्यक्रण व्यून कार्य मान रहे हो वह स्वयं ही संदिग्ध है वहीं पर बीज और अंकुर का विषय कार्यक्रंड भाव संदिग्ध है हमारे मत यह बीजाकुर स्वया उत्ताध्य तुल्य हो मामा इतने मेरे अभिप्राय ऐसी समझो कि वो साध्य तुल्य है इसलिए उसके आधार पर आप हेतु और फल का विषय कार्यक्रण भाव नहीं कर सकते महाराज तो प्रत्यक्ष है सारी दुनिया जानती है। रहा। जो है, है।, से, से है जो का पेड़ लग गया हजारों कटल हुए हजारों बीज उसके अंदर हो गया कि नहीं हो गया आरोपी से फिर लगा दे फिर वृक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है बीज अंकुरक्ष कार्यक्रण बीजा अनादिंग बीज तो और अंकुर की जो कार्यकारण भाव प्रत्यक्ष सिद्ध है और अनादि है इधर कौन पहले मत पूछो ये प्रश्न ही तुम्हारा गलत है क्रम बताओ अरे क्रम बताओ क्यों बताओ तो अनादि है दोनों के दोनों जो अनादि है दो, दोनों को अनादि क्या है फिर क्रम कहाँ से आया तो क्रम का कर प्रश्न ही आपने गलत पूछा क्यूँकी हम इसको अनादि मांगते है तो सिद्धांतिकायजा नहीं हो सकता अनादि जवाब देने मात्र से जो है समस्या का समाधान नहीं हो सकता है पूर्व से पूर्व से अपरवध आदि मध्य महारि तो का तात्पर्य भी ए, समझना पड़ेगा आप अनादि क्यों कहना चाहते इस बीज अंकुर के प्रति ये बीज था उस बीज के प्रति उसे पूर्व वाला अंकुर था उस अंकुर के लिए उसे पूर्व वाला बीज था ना। और उस बीज के लिए उसे पूर्व उस वाला अंकुर था उस अंकुर के लिए उसे पूर्व वाला बीज था ये तो चलेगा ना अरे सब आदि वाला ही है ये आदि वालों के ठेला है तो वो झुंड है तो ये आदिमान वस्तु की धारा को तुम अन्य नाम दे दिया है केवल ये चालाकी है अनादि शब्द आदिमान वस्तु की धारा को तुमने अनादि कह दिया शादी धारा का नाम अनादि हो गया नाम मात्र हो ना फिर है तो साधी कार्य काम दोनों ही शादी ही है वही करें पूर्व से पूर्व अपरस्य आदि मत का मत तो आपको स्वीकार करना होगा यथाइडानी मुन जैसा अभी आप देख रहे हैं जो अंकुर ये बीज से पैदा हुआ और आपने देखा है वह बीज भी किसी दूसरे पेड़ से पैदा हुआ है आदिमान नहीं देख रहे हो ना की इनमें से किसी को अनाजी आपने देखा है क्या कोई अनाजी को प्रत्यक्ष कर सका आज तक आदि की प्रत्यक्षता हम देख रहे हैं इनमें कहते इसीलिए यथाइडानी उत्पन्नो अपरों अंकुरा बीजात आदिमान जो बीज से उत्पन्न जो अपर अंकुर क्या है आदिमान है अंत अपरम अन्य स्वाद और वो भी बीज क्या था किसी दूसरे अंकुर से पैदा हो रखा था यानी ये जो अंकुर पैदा हो रहा है इसको आप क्या देख रहे हैं अमुक बीज से पैदा हो रहा है इसलिए अंकुर क्या है आदिमान हो गया कि नहीं हुआ और ये आदिमान अंकुर का कारण ही जो बीच था आदिमान जो वर्तमान अंकुर जो आपने देखा है आदिमान है नहीं उत्पत्ति हुआ नहीं हुआ कि इसका ये आपने देख रहा है आपने बीच बोया और जमीन फुट करके अंकुर निकल रहा है पौधा बन रहा है देख ही रहे हो अतः ये जो आदिमान अंकुर है इसका कारण नहीं हुआ था बीच को भी आप नहीं देखा तो भी किसी अंकुर से पैदा हुआ था इसलिए वह बीच क्या है आदिमान हुआ हुआ इसी प्रकार अनालिका से जो तुम कह रहे हो वो तो सभी भी इसी प्रकार से आदिमान है पूर्व पूर्व अंकुर के प्रति पूर्व पूर्व भी आदिमान हो जाएगा ये जो उत्तर उत्तर अंकुर आदिमान है उसके कारण पूर्व पूर्व के बीच भी, भी आदिमान ही है बीजन चरस्माद अंकुरादी क्रमेण उत्पन्न आदिमत क्रम उत्पन्न होने के नाते ये साब का साब आदिमत ही है एवं पूर्व पूर्व अंकुर बीज पूर्व आलिम दे प्रत्येक बीजाकुर जात आदिमत्ता कचित तो इधर से पूर्व पूर्वंकुर और इसे पूर्व पूर्व बीज पूर सभी के सभी आदिमान ही है प्रत्येक जो भी आप बीजाकुर से जो धारा में आप जितने को भी किनोगे सर्वस्य बीजाकुर जात प्रत्येक आलिमत्ता प्रत्येक तो अनादित्य अनुपत्ति तो किसी एक में भी अनादित्य की तो उपबत्ति आप नहीं कर सकोगे जैसे जय तुम्हारे बीजाकुर में एवं फलों रह तो के पीछे भी, भी समझो इस बार और विचार हो विचार चल रहा था बीजा के समान अन्य कारण भाव और अनादित्य तो को मानना चाहिए उसका खंडन करते हुए विचार चल रहा था बीजाकुर में अनादित्य तो असंभव है परस्पर कार्य कारण भाव भी असंभव पूर्व पर-पर के प्रति पूर्व पर्व को कारण मानते जाना है कि जो बीज जिस अंकुर के प्रति कारण हुआ वह अंकुर बीज के प्रति कारण नहीं होता और धारा है तो इस धारा को अनादि मानना चाहता है तो भी नहीं हो सकता है क्योंकि पर-पर के प्रति पूर्व पूर आदि मानी ही है इतना सभी आदिमान ही होते है कोई भी अनादि नहीं और कहता वो कहता धारा को मान लो अनादि अर्थ बीजाकुर संतर अनादि बीजांकुर का संतति जो है जो धारा चली हुई है ये अनादिकाल से है ये अनादि है मान लो अतएव जो है किसी प्रकार से आपका हित फल भाव में भी अनादि तो आ जाएगा तो उसकी जो धारा है वो अनादि ना कभी नहीं हो सकता एकत्व अनुपत्य है एक पत्य है क्यूँकी उसे पूछा जाए तो वो जो धारा है उस तो धारा के अवलपोण से वो भिन्न है से कोई बीजापुर धारा नाम की चीज है ही क्या जो वो अनादि रहे और बीजापुर शादी हो ये तो सिद्ध कर दे बीजापुर तो आदिमान है जितने भी बीजापुर आप चले आए है सबके सब, सब आदिमान कोई भी अनादि अपने आप में बीज भी, भी अनादि नहीं है अपने आप में अंकुर भी अनादि नहीं हो सकता देखो धारा अनादि कहना है चाहते है, तो वो भी नहीं हो सकता धारा जो है संति अवयम तो से भिन्न नहीं है अवयवं से भिन्न नहीं है तो एक अनुबुद है क्या टीका देखिए थोड़ा संत्ते, संत्ते, तुम, बीज संतते अंकुर संत अनादित्व अन्योन्य कारणत्म च अवरुद्धम सिद्धि दूरभाषा कहना है बीज संतति और अंकुर संतति ये दोनों ही अपने आप में अनादि हैं, इसलिए अन्योन्य कारणत्व तो कोई विरुद्ध वाह नहीं है बीज जाती आज अंकुर जाती अंकुर भीज भीज जाति आज बीज जाती मानव उपलब्धता है वाले से जिस मैं मान लीजिए आपने जिस जाति का बीज को बोया है उसका जो अंकुर निकलेगा वो उसी जाति का अंकुर निकलेगा इसलिए जाति यज्जादित्यवच्छिन्न अंकुर की धारा है उसके कारण ही होता है तज आदित्यवच्छिन्न बीज की धारा है फिर अंकुर जन्य जो बीज होते हैं वो भी तब समान जाति ही हो सकता है भिन्न जातीय नहीं हो सकता हेतु तो दृष्टि मैं अनाजित कहना चाहता हूँ ऐसे पूर्व पक्षी तथा हित जाती फल जातीय फल जातीया चाहे हित जातीय अविद्धम पूर्व पक्ष का भावना है दृष्टानते दाष्ट संतरे एक व्यक्ति व्यतिरक असंभवात्म दूषयती सिद्धांति कहता है दृष्टान्त में हो चाहे दाष्टान्तिक में हो संति एक है भिन्न व्यक्ति वितरेके ना व्यक्ति से अलग से कोई एक संति नाम की वस्तु को आप सिद्ध नहीं कर सकते व्यक्ति वितरक ना एक असम्भवा जो व्यक्तिया है अवयव है उनसे अलग कोई अवयवी नाम का धारा नाम की वस्तु संस्कृति नाम की वस्तु पृथक नहीं हो सकता है अतव जिसलिए सकल अवय आदिमान है अतएव धारा भी आदि मान ही है अनादि नहीं हो सकता है नहीं बीजा व्यति समझा रहे मूल में स्वयं भाषिका नहीं बीजांकुर व्यति हेलो संतर नामो हित संतर वनादित्यवाद भी, भी, हे हे भी। जो अनादि मानने वाले उनसे ही पूछा जाए वे भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं बीजांकुर से बिन्दा बीजांकुर अना संत नाम कोई को वस्तु हो हेतु तो फल से भिन्नो हेतु तो फल नामक कोई पृथक वस्तु को वे नहीं मानते स्वयं ही तरित बीजाकर व्यतिके नीजा नाम एका नहीं अभिगमित है इसी प्रकार हेतु तो फल व्यतिरेक ऐसा समझ ले, हेतु तो फल व्यतिरेक हेतु तो फल असंतर नाम एका न अभिगम ते कोई पृथक एक वस्तु स्वीकार करते नहीं जिसको आप अनादि कह सकते सुक्तम अनादि वर्णित इसलिए यह बात ठीक ही कहा गया था हेतो फल से अनादि कथम तेरू वर्ण्य थे ये जो कार्यकार ने कहा है बिल्कुल सम्यक सिद्ध हो गया हेतु तो या फलता बीज और अंकुर जैसा अनाजि नहीं हो सकता हेतु तो फल भी इसलिए अनादि नहीं हो सकता तथा अन्य अनुतर न छल मितया और भी जो जो हमने अनुपत्ति दिया पुत्र इत्यादि इत्यादि जो हमने दोष दिया है उन अन्य अनुपत्तियों को भी छल ना समझें वो भी वास्तविक युक्तियां हैं उनमें भी इसी प्रकार से समझना है दोषारोपण जो दिया गया था वो वास्तविक है छल नहीं है न छलमित प्राय इसमें पांच छह सात टिप्पणी है अन्य उन्हें मधु दोषम व्यक्ति और मिटा दो व्यक्तियों के परसर कार्य भाव का आश्रम करना तद तो अभिमता भिन्न अपी आपके अभिमत सिद्धांत के से लगता तो है भिन्न फिर भी तद अभिमत संतान योग कार्य कारण भाव से आपके अभिमत जो संतान है वह कार्य कारण भाव ऐसी भिन्न ही नहीं, नहीं। इसीलिए नहीं असत त्यागो नाम भावात असत वस्तु का हमने तुम्हारे जो असत वस्तु को हमने त्याग किया नहीं जो तुम्हारे सिद्धांत है उसी सिद्धांत के अनुसार हम चल रहे है क्यूँकी संतती नाम का पृथक वस्तु जब है नहीं उससे अपृत जब बीजा या हित फल भाव जो है वो अनादि कैसे हो सकता है जब हित फल भाव या बीजा शादी है शादी से अभिन्न वस्तु की शादी होगा वो अनादि नहीं हो सकता है इसे न न तद अभिमत त्याग पूर्वक आपके अंदर अभिमत सिद्धांत व्याग पूर्वक मैंने कोई बात कहा नहीं है न चल लोग निमित्त प्रोजे प्रमाण को संतः भाषिकार करते हैं लोक में देखा गया है साध्य समय तो हो अर्थात साध्य जिस प्रकार संदिग्ध होता है हेतु तो भी उसी प्रकार का संदिग्ध दो ऐसा संदिग्ध स्थल को कभी दृष्टान्त पेड़ा नहीं हेतु तो का दोनों हो सकता है यहाँ पर दृष्टान लिंग भी गमखम दोनों लिंगे तो क्योंकि दृष्टांत में ही पहले हेतु और साध्य वह सिद्ध होता है तद्वारा तो पक्ष में आस करते और हेतु तो एक ऐसी चीज जो दृष्टान्त में भी रहेगा और पक्ष में भी रहेगा तभी साध घोषित कर सकता नहीं कर सकता है धूम आपने पर्वत में भी देखा मानस भी पहले देखा हुआ है अतएव मानस में जो धूम के आधार पर वन्नी का व्यक्ति जो गृहित हो रखा है उसी व्यक्ति के ग्रहण को अनुसरण करता हुआ पक्ष में जैको धूम के और पक्ष में बन्नी को आकर्षित करते हैं इसे हेतु शब्द सबसे दृष्टान भी लेंगे भाषा गमक कहेंगे साध समय हेतु साध सिद्ध सिद्धि निमित्तम न परिचित सिद्धि का निमित्त रूपेण हितु को दृष्टान को साधिक सिद्धि में सिद्धि का निमित्त रूपण दृष्टान कथन नहीं कर सकते प्रमाण कुशल ही प्रमाण कुशलों के द्वारा ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता है हेतु रि दृष्टान्त गमकत्वाद हेतु यहाँ दृष्टांत ग्रहण करना चाहिए क्योंकि दृष्टान्त ही वास्तविक हेतु का गमक होता है व्याप्ति का बोधकों द्वारा नीचे कब गमकवाद गमकत्व गुण यथा हेतु तो, साध्यम तथा दृष्टान्त ऐसा हेतु क्या करता है साध्य का बोधक होता है तो दृष्टान्त हमारे लिए साध्य बोधगतक हेतु तो, का दृष्टान्त भी समान ही है इसे हेतु सबसे दृष्टान ग्रहण कर लो न कर दृष्टांत ने हेतु विचार भी किस पर चल रहा है बेचान कर दृष्टांत पर विचार चल रहा है धर्माधर्म रूपी जो पहले कहा था ना हेतु और फल उस पर विचार नहीं चल रहा है दृष्टान्त को हमने खंडन किया ताकि दृष्टान्त में उसकी उपत्ति न हो सके दोनों में क्या आश्रय कौन है ये तो ही होता है व्याप्या हाँ। हमेशा ही होता है इधर दृष्टान्त के द्वारा हमेशा ही हेतु की सिद्धि होती है समय प्रकार और तार सिद्ध हेतु के माध्यम से पक्ष में सिद्ध कर पाए और हमने खंडन किसका किया यहाँ पर कार्यकारण भाव को मुख्य रूप नहीं किया अना खंडन किया कि वो क्या कहता है कि हेतु और फल भी कैसे है हमारे हेतुफल क्या है पक्ष है हेतुफल पक्ष है ये इतने इतरे कारण कारण भाव वाले हैं तो अनायित पाद बीजाउ गर्भवती है उसने अनुमान बनाया उस अनुमान में जो हेतु है अनायित पद उसको हम खंडन कर आए हैं ऐसे दृष्टान का खंडन हो गया इसलिए कार्यिका जो प्रयुक्त हेतु शब्द है कार्य का इस कार्य वर्तमान कार्य का जो प्रयुक्त हेतु शब्द है वह दृष्टान परक हो सकता है लिंग परक हो सकता है लेकिन जो पूर्व से विचार चला आया हेतु रहता हम धर्माधर्म फल सब ऐसी शरीर वो नहीं लेना ये यादकार है क्यूँकी प्रकृतियाँ दृष्टान का विचार है उसका खंडन का विचार है इसलिए धर्माधर्म रूप हेतु को नहीं लेना है जो आनंद गिरी में स्पष्टी हेतु फल भाव अनुपत्तिम उपारित उपहर तुम तो शब्द ये प्रकरण सामर्थ्या प्रकृत प्रकृतो ही है न आनंद गिरी में प्रकृत जो है प्रकरण तात्पर्य निर्णय शक्ति है वह जो मुख्य रूप है दृष्टान्त खंडन में तात्परित है इस कार्य कार का पूर्व में भी दिया है। मुख्यम अर्थम प्रयोजक रूपम मुख्य अर्थ को त्याग करने का क्या मतलब है प्रयोजक रूप मुख्य अर्थ त्याग करके दृष्टांत में क्यों जा रहे हैं अभिद्ध तो शब्द की व्याख्या करने किस तरह टिप्पण का पूर्व कृष्ण भी देखिए पंद्रह नंबर सोलह नंबर टिप्पण हेतु शब्द का मुख्य त्याग करके गौणार्थ ग्रहण कर रहे हैं दृष्टान्ता जता दे रहे इसको क्यों कह रहे कि तो प्रकृति को संत शब्द हेतु शब्द ऐसी मुख्यार्था जो व्याख्या करते आ रहे शुरू से हेतु फल हेतु फल भाव उसकी अनुपत्ति का बार बार सिद्धांत विचार चल रहा है वो हेतु शब्द का नहीं लेना धर्माधर्म को यहाँ कार्यक्रम दृष्टांत को लेना अर्थात गमक को भी ग्रहण करना पड़ेगा सब कहते ठीक है आपने कहा विचार करते जिसलिए बीजा दृष्टान्त ही संभव नहीं है अतएव हेतु कार्य का अनुभव इतरे कार्य का भाव, भाव अनादित्व स्वीकार नहीं हो सकता ये इसके माध्यम से बुद्धों के द्वारा मैंने पंडित मान्योम के द्वारा अजाति में ख्यापिता परिदीपिता वो कैसे कथम बुद्ध आजादी प्रदीपिता बुद्धो के द्वारा आजादी का ये प्रकाशन हो गए कैसे आप सिद्ध कर रहे हो पूर्वापरापरिज्ञान आजाते पर धर्माद कथम पूर्व नगृह गए पूर्व परिज्ञान आजाते है परिदीप गुकी पौपरिका ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए आपको मानना पड़ेगा ये आजादी का ही क्षापन करने का क्योंकि यदि कोई भी कार्य आपको ग्रहण कर रहे हैं अवश्य ही इसका पूर्व कारण भी आप करना होगा कार्य ग्रहण हुआ है इसका मतलब कारण भी जरूर ग्रहण होना चाहिए जायमानाध्य वही धर्म कथम पूर्वम न गृह जायमान धर्म धर्म ने कार्या उत्पन्न होता हुआ कार्य को यदि आपने ग्रहण कर लिया है फिर क्यों उस ग्राहक ने जिसने कार्य को ग्रहण किया वह व्यक्ति कथम पूर्व न गृह वह कारण को क्यों नहीं ग्रहण कर सकता अब अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए और जिसलिए आप कारण की पूर्वत्व पूर्वत्व विशिष्ट कारणत्व नहीं कर पाते हैं अतव कार्य कारण भाव ही ग्रहण नहीं हुआ सिद्ध हुआ जिसमें कार्यकार ग्रहण नहीं हो रहा है अतएव अजातवाद ही सिद्ध होता है इसमें एक और युक्ति जिसके आधार पर सभी उत्तरवर्ती ग्रंथों में विचार होता है अजातवाद को लेकर के तो जातवाद की बात नहीं है अजातवाद में भी किसी सिद्धि करने के लिए प्रयोग इसी युक्ति को प्रयोग किया जाता है आप जितने भी अनुमान देते हैं जगत मिथ्या करने में सब जगह मिलेगा जगत मिथ्या क्यों दृष्यवाद अंशित ये सब हेतु देते हैं कहीं यह नहीं चाहते हैं जगत मिथ्या माया माया नहीं हेतु क्या का? तो फिर अन्य सर्वदोष तो वहां भी आएगा साथ आएगा कि मिथ्यात्व तो ही संदिग्ध है जिस करने जा रहे, और माया भी क्या है मिथ्या तो है ना तो भी संदिग्ध हो जाए इसलिए वह प्रक्रिया क्या है पहले स्वप्न के आधार पर स्वप्रव दृष्टान्त बनाएंगे गंधर्व नगर दृष्टान्त बनाते हैं वहां राज्य सर्वत दृष्टांत बनाते हैं अलग अलग चौदह प्रकार के दृष्टांत है उन दृष्टान्तों के आधार पर हम जगत को मिथ्या करते और इन तो में जो विद्यमान तत्व उसको हेतु बनाए दृहशवाद अंशित हेतु बनाए फिर जिसे लिए जिसलिए कार्यभूता जगत मिथ्या है इसके अंदर हमें कारण ढूंढना पड़ेगा अचानक माया को अनादिक देते क्यों अनादिक कारण यह क्योंकि कार्यानूप कारण स्वीकार करो जब कार्य ही मिथ्या सिद्ध हो गया समानुभवी तो स्वप्न के आधार पर तो कार्याण भी मिथ्याय आत्मा नहीं हो सकता इसलिए आत्मा कारण नहीं हो कारण क्या होगा होगा माया मानना पड़ा इसलिए माया भी कैसी होगी तथा कार्य तथा कार्य होगी कार्य कारण भाव अभिन्न है ब्रह्म सूत्र में उनसे विचार कार्य कारण अन्यता को सिद्ध किया जब है, जिसने कार्य जो आपका मितया है उससे अभिन्न जो होगा कारण वो भी मितया ही होनी चाहिए जिसको आप इस्तेमाल किया है अत्यवे माया को हमने जल पे कारण माना इसलिए एक बार अपना दिव्य जीवन संघ के शिवान जी महाराज ने पूछा कि ब्रह्म सूत्र में जगत का स्वीकार किया गया है या माया ब्रह्म, ब्रह्म निर्गुण का, का विचार नहीं बनता हुआ लक्षित है उसके द्वारा लक्षित हो जाओ बहुत अलग चीज है क्योंकि जितना भी जब कहेंगे अभिन्न कारण तो आपना पड़ेगा क्योंकि आत्मा स्वयं में जगत तो कारण नहीं हो सकता फिर कारण सारा कार्य फिर ये जो दोष इन पर दिया वो सारा दोष वहां भी आ जाए इसलिए आजातवाद के पक्ष के विचार से दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो ये मानना पड़ता है कि आत्मा में जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ इसलिए कार्य कारण भाव की परिकल्पना ही मित्र इसलिए इनका कहना है यदि मान लो कार्य उत्पन्न हुआ होता और आप उस कार्य को ग्रहण करते ही मे बात जय महाना धर्म कथम पूर्वम नग्न आप कारण को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा और नहीं कर रहे हैं कौन पूर्व है ये निश्चय नहीं कर पा रहे हो इसका परिज्ञान नहीं हो पाया आपको यही पूर्व में है और इसके बाद ये पर में हुआ कार्य कार्य को दिख करके तो कारण को निश्चय करो या कारण से कार्य की निश्चय कर लो जैसा भी निश्चय तो होने चाहिए पौरवा पर यदि पूर्वापर परिज्ञान नहीं कर पाएंगे आप तो उससे अजातवाद तो के विपन होगा नहीं तो आपको ग्रहण करके बताना होगा यदि तद भले पूर्वापर अपरिज्ञान पूर्व में विचार किए अनुसार जो है जो हेतु और फल का पूर्व और अपर भाव की परिज्ञान नहीं हुआ है आपको तत्व यह जो अपरिज्ञान ही क्या है अजाते अजात परिवोधकम इत्य अजातवाद का अवबोधक हो जाता है क्यों क्योंकि कि चेत धर्म से कार्य नहीं कार्य कार्य ग्रहण करते हैं कदम तस्त पूर्व मन कारण न गृह पूर्ववर्ती कारण क्यों नहीं ग्रहण करते हो अवश्यम ही जायम गृहित तनक गृहतव्यम क्योंकि लोक व्यवहार में देखा गया है जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को, को ग्रहण करता है उत्पन्न होता हुआ किसी कार्य को ग्रहण कर रहा है तो अवश्य वह उसका कारण को भी ग्रहण करता ही है क्योंकि जन्य जनको संबंध से अनपेतत्व तो जन्य और जनक कार्य और कारण, इनका जो संबंध है ना, वो अनपेत में नियतव उसको आप काट नहीं सकते अच्छा जिसका न्याय लिप सभी मानते दर्शनों का एक ही सिद्धांत है ना कारण और कहानी को अत्यंत भिन्न नहीं मान सकते असम्भत नहीं मान सकते असंभत कार्य कारण मानेंगे तो मुश्किल पड़ेगा मिट्टी से जो पट पैदा हो जाए पट से जो घट पैदा हो जाए उल्टा पुल्टा होने लगेगा असंबद कार्य का अनुभाव अनियत कार्य का भाव तो अस्वीकार कदा नहीं कर सकते क्षणिक में जब जायेंगे तो पता चलेगा वहाँ भी इसका जब खंडन करने लगेंगे यही सब समस्या खड़ा करेंगे उनको यदि एक क्षण का दूसरे क्षण विज्ञान से कोई संबंधित नहीं है कृतव तो प्रणा दोस्तों निश्चित रूप से बनेगा और स्मृति आदि कैसे होगा जो विज्ञान जिसने किया, तो उत्तर क्षण स्मृति कैसे होगा पूर्व क्षण विज्ञान वाले का स्मृति नहीं हो सकती इत्यादि अनेक दोष वहा देने वाले है जहा पर मानते हैं तो यहाँ पर कदम शांति और नैयकों के हिसाब से बोल रहे हैं ना इसे कहते हैं आपके मत में तो अनियत कोई होता ही नहीं नियत ही होता है अच्छा कार्य ग्रहण तो कारण तो होना ही चाहिए और नहीं ग्रहण करवा रहे उसका इसलिए सम्बन्ध अन्य जनक का जो सम्बन्ध कार्यकार्बंध है, का है निरुप निरूपक भावत्मक संबंध जो भी होगा वह जो है नियत ही होता है अस्मा इसीलिए ही आजादी परीप तक, तक इत्यथा इसलिए जो है इस प्रकार का जो आपका मतलब कार्यकारण भाव का अपरिज्ञान कार्य का अनुभव का जो अनवधारण है वही जो है अजातित्व का प्रदीपक है मुख्य जो पक्षों को ले लिया अब अन्य जितनी भी पक्ष है इकट्ठ वे कार्य का मिले इतश्चन अजा ये किंचन अवधरण का भाषकार कहते हैं इसलिए भी किसी भी चीज की उत्पत्ति का आप कथन कर नहीं पाओगे सिद्ध नहीं कर सकोगे क्योंकि तो जन्म का प्रयोजक विभिन्न दार्शनिक लोगों ने विभिन्न प्रकार से माना है स्वभाववाद से लेकर के स्वभाववाद से आरंभ करके विवर्तवाद तक तो चला गया उत्पत्ति विवर्तवाद वेदांती का वेदांत वास्तविक वेदांत तो आजातवाद तो है आजातवाद को तो छोड़ के जब आप विचार करते हैं तो वो अलग मंद मध्यमाधिकारियों के लिए जो है भी कहा गया विवर्तवाद खड़ा कर दिया गया है वो तो समझाने के लिए अध्याय पूर्वक अध्याप अपवाद करते हुए अजातवाद पहुंचाने के लिए वो एक प्रक्रिया है वास्तविक वेदांत सिद्धांतों अजातवाद इसीलिए उसको भी लेकर इन्हें वेदांती हैं। है तो वेदांत एक देशी है इसकी दृष्टि से जब उसको पढ़ेंगे हम वेदांति वही हो जाएंगे हम विभक्तवादी वेदांती हो जाएंगे जब ये पढ़ते हैं हम अजातवाद वेदांति पन्नी नहीं हुआ जगत उत्पत्ति तो की व्यवस्था क्या दूंगा